नमस्कार आप FM. सफर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं चार से पाँच सफर इस कार्यक्रम में हम लोग आज के दिन विशेष के बारे में बात करते हैं तो आज का तारीख है अट्ठाईस जुलाई २०१७ और भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रीय शके उन्नीस सौ उनचालीस गते तेरह श्रावण शुक्रवार विक्रम संवाद दो शुक्ल पक्ष पंचमी श्रावण शुक्रवार हस्त आज है और इस्लामी हिजरी चौदह सौ अड़तीस जेल का जुम्मा अव्वल आज है इसके साथ ही कालिग जयंती आज है और रामेश्वर ठाकुर अनिल जन विजय इन दोनों का जन्मदिन है इसके साथ ही माहेश माहेश्वता देवी चारों मज़मदार इन दोनों का पुण्य दिवस है और उसके साथ विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हैपेटाइटिस दिवस है तो आइए इन सभी के बारे में कुछ कुछ बातें आपको ज़रूर बताएंगे शो के दरमियान और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सिरोई के आसपास में और गुजरात के आसपास पालनपुर डीसा और धानेरा इस तरह किस तरह की हालात है उसके बारे में आप फ़ोन करके या मैसेज करके भी बता सकते हैं आप सुने हैं रीडमोट वन नाइनटी सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो जने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला हमने तुझ तो मांगी कांटों का हार मिला थे जिनके प्यार को प्यार मिला खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली चहत की नग में चाह तो हही सर्द मिला हमने तुझ तो कलिया मांगी काटों का हर मिला जन वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला छड़ गया।, गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का सा किसको पुरसत है जो था दीवा मांगी काटों का हर मिला जल वो फैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला इस को ही जीना कहे सीलेंग, आँसू बीलेंगे। गम से अब घबराना कैसा? गम सो बार मिला। हमने तो जब कली यामांगी काटू प्यार को प्यार रेडियो आपके लिए लेकर आया है हंसी के सुनते रहो रहो चिल, चिल, चिल। पेज नंबर ऊपर से पहला जो लिखा है एक बार एक लड़का दारू पी के घर लौटा फिर पापा से बचने के लिए चुपचाप लैपटॉप खोल कर पढ़ने लगा पापा आज फिर पी के आया है बेटा कहता है नहीं फिर पापा कहता है तो सूटकेस खोल के क्या पढ़ रहा है <laughs> नमस्कार आप सुंदर रेडो मधुबन नाइन पॉइंट फोर एफ सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत एक खूबसूरत गाना हेमंत कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे जाने वो कैसे लोग थे प्यासा इस एल्बम से आप सुन रहे थे जी हाँ हेमंत कुमार की अपनी आवाज़ की जादू उस समय बहुत ही अच्छा रहता था जब उनका समय था आज वक्त बदल गया है तो लेकिन फिर भी आज भी उनके गीत जो है सुनकर आप बिल्कुल शांति का अनुभव करते हैं एक अलग मोड पर उनकी आवाज़ ले जाता है आपको और चलिए बात करते हैं आज विशेष विश्व प्राकृतिक दिवस है संरक्षण दिवस है जिसके बारे में हम बात करेंगे हेलो नमस्कार स्वागत है आपका कैसे हैं आप आज सुबह कर रहा लेकिन दोनों फोन जी जी जी जी प्रॉब्लम सुन निकला हाँ बराबर जम के कोटा पूरा करना है का संपर्क नहीं नहीं नहीं उनका उनका उनका लड़का लड़का, वाहन, में है है, है, तो फोन लगा था, फिर वो को पूछा, मेरा भी नहीं लग रहा खबर खबर अंतर लेते थे तो अपनी थे थे। <laughs> थे थे। आज भी लगा हुआ है आज थोड़ा निकला सुबह सुबह बादल सुन गए छेड़छाड़ किया है खेलवाड़ किया, इसका ही नतीजा है सब जी जी जी सही बात है न सही बात है पंद्रह बीस सालों से ऐसा हो प्रकृतिक ने <गरी> तो, तो, तो, तार्थ तार्थ जी तार्थ जी तो तो इसका भी समझ जाए ठीक अच्छी बात बात बात सही सही हो रहा है, वो हो रहा है है वो तो से काम करना चाहिए ने सबको बता दिया तुम तो कुछ तो भी करो मैं मेरे हिसाब से जो करूंगी के आगे किसी का नहीं चलता ना सही बात है सही बात है और सब फस गए हमारे मित्रों को वो भगवान उनको शक्ति देख तो, क्योंकि हमने भी सेवन में ये है नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि उस टाइम पे एक में राजस्थान में हमारे तो गांव में पानी घुस गया हम खुद आज भी याद करते टाइम में उधर था तो अभी भी याद आता तो हम काम करते सही बात है हमने इंसान के लाशों पेड़ पे देखी है मैंने छोटा मैं था दस दस बजे काम गए थे लोग तो तो निकल तो तो तो के काम तो जी जी जी ओके भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया एक्सपीरियंस के और चलिए आगे बढ़ते हैं और उन सभी लोगो के लिए दुआ करते हैं जो इस मुसीबत में है आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ ये थे भरत रावल जी जो खास हमसे बात करके बातचीत की अपने एक्सपीरियंस सुनाया उन्होंने 73 में भी इस तरह की कुछ बातें हुई थी वो नजारा उनको अभी याद आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में और बात करते हैं हमारे सभी दोस्तों से हलो जी नमस्कार बोलिए नाम सुवेद जी स्वागत है कैसे हैं आप बाकी दूसरे पता नहीं नहीं कॉल लग रहा है अच्छा अरे वो पाटन वाले हमारे मित्र परम मित्री वो भी सुरेश <laughs> पाटन वाले का फोन ही नहीं आ हमारी बात हुई है जी जी अभी फोन आया था देव पूजक का लेकिन उन्होंने फोन आ, बात नहीं हो पाई मतलब परिवार मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है बात नहीं हो रही है और थोड़ा प्रकृति माँ को हम तो लंबा हाथ जोड़ते हैं कि प्रकृति माँ सबका न्याय सबका भला करना और अब, अब तो थोड़ी धीरज रखो okay, okay. क्यूँकी आज आज भी इधर तो काफी हुआ है बारिश तो अब, अब और ये भाई के बड़का आने जोर से फस रही है <laughs> और और हमारे सुरेंद्र जी को बोला था है मैंने अपनी बात बीतों को मैं कॉल करूंगा रमेश जी को है और आज है आज दिवस तो हमारे सभी मित्रों को बस ईश्वर इतनी शक्ति वो किसी भी परिस्थिति में मतलब सके जी जी ओके थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडी पॉइंट फोर एफ ये थे हमारे खास सुरेश जी पिंडवाड़ा से बात कर रहे थे और एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते है हेलो गणी खम्मा चाचा जी किया क्या होता हूँ गरीब हूँ हुक्म हुक्म हुक्म हुक्म अरे कृपा आपकी जी बहुत तो बारिश हो रही इतनी बारिश हो रही है तो अच्छा थ्री हाँ, में, में देखी थी पहले मुझे याद नहीं छोटा सा अभी, अभी देखी अभी भयंकर बारिश हो रही है ओ हो हो अभी बाहर निकलना मुश्किल है से बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया हम्म जीकम तो सारे मित्रों को याद महेश भाई मोदी साहब को बहुत बहुत प्रणाम है आपको बहुत बहुत नमन कर रहा हूँ भाई पिंडवाड़ा को और मेरे राजनपुर वाले भैया को बहुत बहुत, बहुत याद पानी <laughs> तो अरे वो तो पानी में ही है बोल रहे थे परसों के दिन फोन आया था की उनकी पानी भी खेती में है और घर भी पानी में है तो बोले दो चार दिन तक रहेगा रमेश ऐसा तो होते रहता है हम लोग को पता है बोले बड़ा हिम्मतवान है यार तो इतना पानी आ गया मेरे घर में भी घुस गया तीन फीट ऊपर है घर अच्छा अच्छा तब भी पानी आ गया तब भी पानी आ गया थोड़ा सा आया था इतना ज्यादा नहीं टेंशन वाली बात नहीं है ओके तो ओके वाले भैया को सबको आपको बहुत बहुत नमन करता हूं सर जी समुंदर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे हमारे समुन्दर सिंह जी जो मालारी से बात कर रहे थे और उन्होंने भी तीसरी बार शायद ये देखा है बचपन में देखा था और सेवेंटी में देखा था और उसके बाद अभी ये देख रहे हैं की ये इस तरह का बारिश बहुत ज्यादा बारिश अभी फर्स्ट टाइम काफी समय के बाद वो देख रहे हैं हेलो हेलो नमस्कार रमेश भाई नमस्कार सुरेश जी कैसे हैं आप अरे यार बिल्कुल हम ठीक नहीं है हमारे घरों में सभी में पानी ही पानी न, पूरा <laughs> चुका है और काफी मुश्किल में है और वैसे तो हम सभी लोग ठीक है लेकिन इतना पानी इतना पानी तो हमारे जो धानेरा तालुका है ना उधर का तो हाल बेहाल पूरा नक्शा ही बदल गया है धानेरिया का जो गंज हो, होता है न जो बाजरा वगैरह बोरी वो तो पूरा गंज साफ हो गया है एक भी बोरी नहीं बची और काफी बहुत बड़ी नदी आई और जो अभी मेरे में कल ससुराल मेरे घर के पास गया था और आज में थोड़ा सा बाहर हो तो उधर भी काफी मुश्किल है और कल हम पूरी रात भी नहीं सो पाए और दहशत का माहौल है वैसे तो बारिश तो ब, बंद हो चुकी है लेकिन पानी आने का खतरा है और लगातार जो सरपंच लोग जो अधिकारी लोग अलर्ट कर रहे है की आप वो सुरक्षित जगह पर चले जाए और पानी आने का खतरा है और पानी आ सकता है तो कल हम पूरी रात भी नहीं सो पाए थे और एकदम जाए तो जाए कहाँ रमेश हमारे घर हमारे घर के पास से निकलती है और अगर ऊंचा इलाका हो तो जाए लेकिन ऊंचा इलाका ना हो तो कहाँ जाए और जो लुहाना गांव है उधर तो लगभग बीस तक पानी घरों में बंद का और काफी लोग हैरान परेशान और खाने और पीने का भी वादा हो गया है जो दुकानों में खाना था वो खत्म हो गया जो लोग ले गए और पानी का भी काफी मुश्किल में है और अभी एक हेलीकॉप्टर आया था इधर नीचे उतरा मैंने एक हेलीकॉप्टर वाले से बात की के जो हमारे कंचन भाई का जो लड़का है ना शाखा जाम तो है उधर कैसा लेकिन नहीं उधर तो ठीक है उधर तो कोई लेकिन शाखा के पास एक दुआ है उधर का और काफी उत्तर से आसपास पास का बेहाल है और धानेरा का तो पूरा नक्शा ही बिगड़ गया है और देखा जाए भाई लाशें रही है धनेरा में लगभग धानेरा में 20 बीस फुट तक पानी भर चुका है इतना मुश्किल हालात है क्या करें और हेलीकॉप्टर लगातार हमारे हाँ, सरो पर घूम रहे हैं लेकिन अमुख जगह पर तो काफी खाने पीना काफी फादा हो गया है काफी मुश्किल में है जी जी ऐसे हालत में हमें हिम्मत का साथ लेना चाहिए थोड़ा सा धीरज रखेंगे दो चार दिन में सब ठीक हो जाएगा आप सुन रहे हैं रिटमोट वन 90.4 एफएम फोर सफ़र इस कार्यक्रम को ये थे सुरेश जी देव जो धानेरा में रहते हैं और दो चार दिन पहले इनका एक कॉल आया था उस टाइम पे उनसे बात हो गई थी उसके बाद फिर बात नहीं हो पाई थी लेकिन आज शायद फ़ोन लाइन्स खुले हुए हैं इसलिए बातचीत हो रही है तो हेलो नमस्कार नमस्कार मैं अभी अभी सुरेश भाई से जो आखो देखा हाल सुना तो बहुत ऐसा लगा कि बस तकलीफ तो सुरेश भाई को यहाँ है संभाल के रही जी हाँ हाँ रात तो बढ़िया एक सप्ताह से तो सुरेश भाई का सब तक नहीं हो रहा था हाँ नहीं हो रहा था सही बात नहीं आज कॉल किया तो ऐसा लगा की सुरेश भाई से कही सही बात है नहीं से संभाल के रही है ना भी की तो है, पानी की है। और आपके स्थिति क्या है सिद्धपुर में तो कुछ नहीं है लेकिन डीसा से अभी कोई फोन नहीं आ रहा है अच्छा डीसा साइड में क्या है हाँ नहीं वो बन तो है लाइन आखिरी बन है ना तो सुरेश भाई ने कहा लगा दिया अच्छा मैंने दो तीन बार किया लेकिन नहीं लगता अच्छा उनका भी बंद है आ, में आ, हा, हा। आ, में तो सबसे ज्यादा पानी आ गया है ओके दोस्तों जी, जी, कुछ ना कुछ जो बन पाए वही करे सही बात ओके भूपल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बातें बताने के लिए धन्यवाद आप सुन रहे हैं सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे भूपत सिंह जी सिद्धपुर से बात कर रहे थे और धानेरा डीसा इस तरफ जो है फोन लाइन्स भी नहीं चल रहे हैं चार पांच दिनों से और धानेरा में काफ़ी ज़्यादा हैवी बारिश के कारण बहुत सारा नुकसान हो रहा है और जानमाल माल की भी हानि वहाँ पर हो रही है इसके साथ ही सरकारी ऑफिसर्स और बाकी जो सेवा संस्थाएं पहुँच कर जो है वहाँ पर अलर्ट जारी करते हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं और उन्हें खास करके बताया जा रहा है कि कोई ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर उन्हें इस तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े हलोकार हाँ, नमस्कार सुरेश जी बोलिए कैसे यहाँ साथ हम भी परेशान थे कि हमारे सूरज बातें बताई तो, तो, तो लगा की बहुत वहाँ कल्चर भी नाजुक है और कई लोग मतलब घरों पर बैठे हैं कई लोग का सामान चला गया है कई लोगों को खाना पीना का तकलीफ है तो बहुत दिक्कत है लेकिन कुदरत जो बात हुआ उसका कोई चलता नहीं है तो उसके बाद हिम्मत ही रखना जरूरी होता है और जो हमारे प्रशासन भी बहुत मदद कर रही है वहाँ और सभी अधिकारी भी व रुके है और अच्छी अच्छी मदद कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात और भारत में तो इतना मतलब लोग मतलब अच्छा होता है और सभी मदद के लिए भी चला जाता है तो एक अच्छी बात होती है लेकिन जो विदेश में तो कोई किसी को भी साथ चलता है होता ही नहीं लेकिन हमारे एक गुजरात है की मतलब दया गया भावना का सबको होता तो कई भी पॉलिस्थित हो तो चला जाता है और मदद करने के लिए सभी तैयार हो जाता है तो अच्छी बात होती है हमारे देश में जी जी जी बस सभी अच्छे रहे और बस हिम्मत लगाए और एक दूसरे की मदद करे और सभी खुश रहे कितनी भी परिस्थिति ऐसी लेकिन जरूरी है हिम्मत रखना हमने बात करने सुनी और बहुत अच्छा बातें सुनी और दुख भी बहुत हुआ नहीं क्या करें सर हम कई से कोशिश कर रहे थे कि हम उससे बात करें लेकिन आज तक तो उसकी बात आपको बस बड़ा सब मिला है और सब परिवार अच्छा है ऐसी बात बताइए तो अच्छा लगा सर जी जी आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइन सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे सुरेश जी जोटाना से बात कर रहे थे और दाहेरा वाले हमारे सुरेश जी की बातचीत को वो सवेरे भी याद किया था उन्होंने लेकिन बात यही थी कि फ़ोन लाइन्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं अभी भी फ़ोन लाइन्स कनेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं से जुगाड़ करके बातचीत जरूर किया हेलो नमस्कार बस मज़े में आप बताइए नाम अपना आ, वो और हरियाणा का जी जी जी बहुत-बहुत स्वागत है क्या हाल है डीसा का जरा बताइए डीसा वहां पे अम्मा पानी को पागले निकल से हम भरो पड़या है हम 5-5 किलो में बड़े पानी खाली हो गए अब तो नहीं है हम्म हम्म मतलब जान मां से निकल रही मां डोर से फानी का जाने अच्छा अच्छा सामला जी सर्विस भी नहीं आ दिया डीसा जी वाले गांव हम्म हम्म अब फोन लाइन साभी चालू है क्या आपके यहां बिजली फोन फोन ये है तारे लाइट लाइट अच्छा अच्छा वाला से हम्म हम्म अभी फोन शुरू हो गए आपके फोन ओके वर्धन भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद बहुत अच्छी आ, बात आपने बताया मैं याद कर रहा था डीसा से फ़ोन क्यों नहीं आ रहे तो आपने फ़ोन करके सुनता का कोई लगा जी जी जी बहुत अच्छा आ, किया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आ, आप सुन रहे हैं रेडी मत वन नाइनटी और ये थे दीसा से हमारे वरदन भाई जिन्होंने फोन करके आप सभी को वहाँ का समाचार बताया जानमाल की कोई नुकसान नहीं है लेकिन पानी की वजह से चीजों के नुकसान हो रहे हैं वस्तु के नुकसान हो रहे हैं ये उन्होंने बताया है और एक दोस्त हमारे से जुड़ना चाहते हैं नमस्कार नाम बताइए नमस्कार नमस्कार नाम बताइए रामा, रामा भाई स्वागत है कैसे है आप का भी भी किया तो मेरे को भी ये संतोष हो गया कि, तो जी, जी, जी। और और कि ये बारिश है तो भगवान का, का हाथ में तो है नहीं लेकिन हिम्मत रखना सब को हिम्मत रखना है ये सब ठीक हो जाएगा सही बात है हिम्मत रखेगा सब कुछ ठीक होगा और आपके वासना में क्या हाल है इधर तो कुछ तो नहीं है हमारे यहाँ पर तो पानी पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऊंचा पड़ता है और मेरे हमारे हमारे इधर थोड़ा से 10 किलोमीटर एक मोटा डेम बंधा हुआ है, है और उसका भी घर ना छोड़ती है वो तो साबरमती आती है वो नदी इसमें आती है तो वो भी फूल हो गया है हमारे यहाँ पर उसका अच्छा हम तो रहे हमारे पाँच किलोमीटर दो तीन किलोमीटर हमारे वहाँ गांव के गाँव के, के बोतरे सेरा पॉइंट है उसका वहाँ तक पानी आता है तो उस तो तरफ वो खोलना पड़ता है तो वो भी खोल दिए है और भर गया पूरा पानी आगे चल रहा है तो आपके आप यहाँ वो पानी नहीं आता है खोलने से? नहीं ऐसी यहाँ आरोप वो किधर जाता है फिर पानी दूसरी तरफ हाँ वो हमारे नदी नदियाँ वो भी उस डैम में जाती है अच्छा अच्छा अच्छा दरोई करके डैम में जाता है पानी ऐसी बहुत, बहुत बड़ा ओके ओके हुआ है कितना बड़ा है रमा भाई बहुत बहुत धन्यवाद ठीक <laughs> है फिर सामान्य हो जाएगा जीवन ओके ओके रामा भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप, आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइन पॉइंट फोर एफ एम ये थे रामाबाई वाचड़ा गाँव से और उन्होंने बताया की वहाँ पर एक धाम है वो डैम पूरा हो गया है और छब्बीस गाँव को वो पानी मिलता है ऐसा उन्होंने कहा है और इन्होंने हिम्मत रखने के लिए भी कहा है बहुत अच्छी बात बताई धन्यवाद शुक्रिया हेलो जी नमस्कार नाम बताइए नाम से बोल रहा हूं, जी <laughs> जी आपको सब लोग याद कर रहे थे क्या करें रमेश भाई जो हमारा दानेरा का जो नक्शा है वो बदल गया है <laughs> दानेरा में ऐसी कोई दुकान नहीं है ऐसा कोई घर नहीं है इसमें पानी नहीं आया जी जी और हमारा तो हम तो खेतर में रहते हमारा जो मकान है हमारे इडत गिड़त के जो खेत है सब खेती का और जमीन नष्ट हो गई हम्म हम्म हम्म हम्म सब इसमें रेती भर दी अच्छा कितने लोगों का तो वो आता भी हो गया हम्म अच्छा। हम्म धानेरा जो बस स्टैंड है बस स्टैंड ऊपर बीस फूट पानी था अच्छा और हमारे धानेरा में जो मार्केट है गंज मार्केट अनाज मार्केट अच्छा। अनाज मार्केट के जो दाबा लगा हुआ था ना ऊपर ये सत के बराबर मतलब पानी चला है oh, oh. आ, तो हमारे बहन में तो लगभग तो बीस एक लोगों की जान चली गई है अभी ज्यादा तो कितना खींचना ओखड़ा वो थोड़ा भी दो दिन के बाद में पता चलेगा नष्ट हो गए हम्म हम्म हु. तो कुदरत ने बोले वो तो हमारे गुजराती में बोले राम राखे वो धवजी सही है उनकी मर्जी है लेकिन बिजली हमारे पास में नहीं है तो हमारे घर का जो ट्रेक्टर है ट्रैक्टर हमने फोन चार्ज किया है अरे अच्छा उनसे हम बात करते बिजली तो आज आठ दस दिन से नहीं है रेडियो सुन पा रहे क्या हमारा रेडियो चार्ज ही होता है रेडियो सुनता हूँ रेडियो ऊपर तो सुनता हूँ लेकिन फोन फोन नहीं लगता था क्या करे हाँ वो तो है फोन बंद था ठीक करता था कि रमेश भाई हमको याद करते होंगे हाँ। <laughs> मित्र है वो याद करते होंगे लेकिन क्या करे हम दूर बैठे सही बात है ओके बिका जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हिम्मत रखिए सब ठीक हो जाएगा और ऐसे कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो उसके बाद एक जैसे अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है बिल्कुल ये हम सभी का परीक्षा है और उसके बाद फिर से सुख बड़े दिन आएंगे क्योंकि ये सब चीज़ें जो है कुदरत का एक साइकिल है जिसमें हम सभी लोगों को एक परीक्षा देनी होती हैं हमारी परीक्षा का समय है ठीक है ना ओके आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे बीकाजी ढानेरा से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वहाँ का पूरा मार्केट पानी में डूब गया अनाज मार्केट और साथ ही साथ सभी दुकानों के अंदर लगभग पानी चला गया है ऐसा उन्होंने बताया और 30 ऐसी चालीस लोगों की जो है डूबने की उन्होंने आशंका जताई है अब पूरी तरह से कल परसों पता चलेगा हेलो नमस्कार रमेश भाई रमेश भाई स्वागत है आपका कैसे है आप पानी में बैठा है <laughs> जी जी जी तीन फुट पानी चल रहा है दो फुट घर में तीन फुट पानी केस में चल रहा है अच्छा <laughs> है, बहुत हिम्मत रखनी पड़ती सही है हाथ तो हिम्मतवान है भाई इतना पानी, पानी निकल जाएगा जाए है जाए चार पाँच दिन में लेकिन परमात्मा का नाम चालू रखो सही बात तो है जी जी जी नमस्कार सर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फ़ोन करके बताने के लिए शुक्रिया आपका हिम्मत रखिए आपको बहुत सारी दुआएं शुभकामनाएं और कुछ ही दिनों में ये सारी सिचुएशन फिर बदल जाएगा नॉर्मल पोजीशन पे हम लोग आ जाएंगे और आई आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में हमारे सभी दोस्त जो है फ़ोन करके बता रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है हेलो जी नमस्कार नाम बताइए रेडियो मधुबन में आप आ गए ओम शांति सर जी नाम बताइए ओह वासुदेव जी स्वागत है आपका कैसे है आप बस बढ़िया हूँ अभी ब्रह्मा जी मंदिर में हूँ आपका कार्यक्रम सुन रहा था क्या बात है <laughs> जी आपके वहाँ सिचुएशन क्या है बारिश का कुछ सिचुएशन नहीं बारिश चालू है रात को ज्यादा ऊपर पहाड़ी में बारिश हुई फीटर में जो पानी जाता है ना वो बहुत था। अच्छा अच्छा अच्छा तो कल थोड़े बिस्कुट लाए थे बच्चों में बांटे थे अपने पास जो होता है वो बांट लेते हैं ईश्वर देता है वो सही बात है <laughs> तो वो खुश होता है हम अपने बारे में बताने के लिए और वहाँ का जी शुक्रिया शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ एम सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ये थे वासुदेव जी जो यंग सन्यासी है और सब जगह जाते रहते हैं और ध्यान मगन का ध्यान करते रहते हैं और साथ ही साथ मेरे पास भी रेडियो पे आए थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी सुनाया था हमने उनको रिकॉर्ड करके रेडियो पे चलाया भी था उनका जीवन का अनुभव और अभी वो ब्रह्मा जी के मंदिर में है पिंडवाड़ा के शायद आगे कोई गांव है वहाँ पर है रुके हुए हैं तो अच्छी बात है आप सुन रहे हैं रेडी मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ वो जितना भी उनको सहयोग मिलता है वो बच्चों में बांट देते हैं ये उनका अपना एक स्वभाव है सेवा करने का हमेशा करते रहते हैं आइए आगे बढ़ते हैं आप सभी को ले चलते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ आंसू बन गए फूल आपके लिए अभी सुनते रहो, रहो। जाने कैसा है मेरा मुस्करा कभी अपना साल के कभी बेगाना जाने बड़ी बोली हो ये भी ना जाना कभी अपनों को नहीं कैसे बे खाना बड़ी बोली हो भी जीता था मगर कोई अरमान न थे यूं भी जीता था मगर कोई अरमान न थे जब तलक आप मेरे दिल के मेहमान न थे दिल के मेहमान न थे तुमसे महका है मेरा वीराना भी अपनों को नहीं केघना जानिक भारी वर्षा के कारण माउंट आबू समेत आसपास के कई गांवों में सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है हमारे भाई बहनों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तहसीलदार ऑफिस से फूड पैकेट्स उपलब्ध कराने की सेवा जारी है यदि आप खाने के पैकेट्स कहीं उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो तुरंत तहसीलदार ऑफिस में संपर्क करें नंबर है शून्य या फिर सात अगर कोई एनजीओ या व्यक्ति ऐसे हालात में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो तहसीलदार ऑफिस में संपर्क करें नंबर फिर से सुने शून्य दो नौ सात दो दो दो दो, दो, दो शून्य या फिर सात पाँच नौ सात छः पाँच छ चार छ पाँच आइए मिलकर मुश्किल आसान करें आइए एकजुट होकर अपने भाई बहनों की मदद करें यह सूचना रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी नमस्कार आप सुंदर एडिमोज वन नाइन पॉइंट सफर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और अभी आपने देखा कि हमारे आसपास के सभी लोगों ने फ़ोन करके अपनी अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया हमें अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी चार दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि उनकी यहाँ किस तरह का सिचुएशन है कोई बात करके बताए तो सभी ने अपने अपने फ़ोन से हमें बात करके बताया है और अभी रह गया सिर्फ पाटन के हमारे सुरेश जी अना से जो बात करते हैं वो अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर वो भी फ़ोन करके बताएं कि पाटन का सिचुएशन क्या है और वहाँ अनौरा वगैरह जो छोटे मोटे गांव ऐसे लगे हुए वहाँ पर क्या सिचुएशन है थोड़ा सा हमें बताइए अच्छा रहेगा हमें और दीसा से भी हमारे दोस्त ने फ़ोन करके बताया और धानीरा से सभी लोगों ने फ़ोन करके अपनी अपनी सिचुएशन बताया हमें अच्छा लगा और सुभाष जी ने अभी फ़ोन करके आप सभी दोस्तों को याद किया वैसे से सुरेश जी पिंडवाड़ा वाले ने भी आप सभी दोस्तों को याद किया और सबके लिए आप सभी के हिम्मत देकर उन्हें बहुत खुशी हो रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में भी फ़ोन करके अपनी बात सब तक पहुंचा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा है कि आप इतने हिम्मतवान हैं आप सभी को सलाम और आप सभी को ताकत मिले ऐसे ही शक्ति सहनशील रहने का और कुछ दिनों का बात है चार पाँच दिनों के बाद सारी सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो जाएगा और देखा हमने भी मुंबई में जब हम थे तो वहाँ पर भी इस तरह की जो है डैम का पानी जो है पूरी तरह से छोड़ दिया गया था और सारे के सारे जो है आ, बहुत सारे दो मंजिली तक जो बिल्डिंग्स थे सभी के दो दो मंजिली तक पानी चला गया था और सारे लोग जो फर्स्ट ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड तक जो लोग थे हैं, वो सारे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में रुकने लगे और पड़ोसियों ने सभी ने सहयोग दिया और वहीं टेरेस और जहां उनको जगह मिलते वहाँ रुककर और एक घर में कहीं भी खाना बन जाता था सभी का और सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके खा के दिन निकालते तो तीन तीन दिन का ये प्रोसेस हमारा रहा था जो हमने देखा था और तीनों दिन हम अपने पड़ोस के घर में ही ऊपर जो फिफ्थ फ्लोर में घर था और उनके यहाँ हम रहे और उनके यहाँ खाना सभी लोगों को बनता था एक ही साथ में और वहीं सभी लोग आकर खाना खाते थे और बैठकर पूजा अर्चना करते थे कभी वजन करते थे वक्त बिताते थे कभी पानी निकलने में तीन दिन लगा था और तीन दिन के बाद फिर सारी चीज़ें वापस नॉर्मल पोजीशन पे आए वैसे स्थिति बहुत भयानक रही थी क्योंकि उस बीच में भी अगर बारिश आता तो फिर वापस टेंशन हो जाता है कि बारिश और बढ़ने से पानी और बढ़ न जाए तो ये थोड़ा सा कहते हैं कि ये जो है हमारा जो एग्ज़ाम है परीक्षा है ऐसे सिचुएशन में हिम्मत रख के भगवान को याद करके आगे बढ़ना है हिम्मत करके रुकना है और धीरे धीरे सिचुएशन बदलती जाती हैं वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता वक्त हमेशा बदलता है तो चलिए बदलने का इंतज़ार हम भी करेंगे आप सुने हैं रेडिमोथ बन नाइन पर सफ़र इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे सुरेश जी ने कहा कि दुख भरे दिन थोड़े दिन के लिए होते हैं फिर सुख तो आएगा ही सुनते रहो मुस्कते रहो दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रेवन रे। ओ दुख भरे दिन भी तेरे भैया सुख आयो रे जीवन में नया रे। होय होय दुख भर दिन भी तेरे भैया भी तेरे भैया गोरी मन की बिना जिम जिम रुत छाई हो छेड़ ले गोरी मन की बिना जिम झिमरुत छाई के आई हो प्रेम की डागर लायेल मोर दिया प्रेम की डागर भर दिन फेकल मोर भैया अब सुख आयो रे जीवन में नया आलो रे ओ, ओ, दुख भरे दिन भीतरे भैया अब सुख आयो रे जीवन में नया आलो रे हो, ए, हो ए, दुख भरे दिन भीतरे भैया भी तेरे भैया के संग ए सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए। तो मन हो हो आज तो, तो जी भर नाच ले पागल थल न जाने रे क्या होए होए आज तो जी भर पागल तल ना जाने रे क्या सुख भर दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे दुख भरे दिन दिन भी तेरे भैया भैया भैया सुख नया में नमस्कार आप सुन रहे रेडियो वन नाइनटी पॉइंट सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में इस तरह के पड़ाव आते हैं जहाँ पर हमें अपने साहस और धैर्य को बनाए रखना होता है और कहते हैं कि हमारे जीवन कुछ ऐसा समय हमें दिखाता है जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं यही वो समय है जब इंसान को असली परीक्षा देनी होती है ज्यादातर लोग अक्सर इस समय में टूट जाते हैं और अपने धैर्य को खोद लेकिन इंसान को चाहिए कि वो ऐसे समय में विवेक से काम ले अपनी शक्तियों को न भूले और तनिक भी घबराए नहीं क्योंकि चानी के ने कहा है कि इंसान का साहस ऐसी चीज है जो हर समस्या को हरा सकता है तो इसलिए हमें अपने साहस को बनाए रखना है और हर सिचुएशन को बिल्कुल साक्षी होकर देखना है और उससे पार जाना है तो चलिए फिर से एक बार हम सभी दोस्तों को याद करते हैं जिन्होंने फोन करके हमें अपने सिचुएशन के बारे में बताया भरत रावल जी खेड वर्मा से सुरेश जी पिंडवाड़ा से सुरेश धानेरा से समुंदर सिंह जी मालारी से भूपत सिंह जी सिद्धपुर से सुरेश जी जोटाना से और डीसा से वर्धन भाई और वास्डा से रामा भाई और विकास जी धानेरा से और रमेश जी राधनपुर वाले और साथ ही साथ वसुदेव जी जो पिंडवाड़ा के पास में ब्रह्मादेव जी का मंदिर है वहाँ से उन्होंने बात किया और फिर हमारे सुभाष जी पीस पार्क से तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने जगह की सिचुएशन बताने के लिए और सभी ने फोन करके बताया तो अच्छा लगा एक खुशी हुई कि आप सभी लोग अपने अपने जगह पे हैं और हम लोग चिंता मुक्त हो गए थोड़ा सा लेकिन फिर भी आप लोगों की याद और आप लोगों के लिए दुआएं करते हैं हम लोग आप अच्छा रहे ऐसी शुभकामना करता हूँ चलिए जाते जाते मोहम्मद रफी साहब का एक खूबसूरत गाना अभी आपके लिए सुनते रहो मस्कर आते रहो मधुबन मेरा अधिका नाचे रे मधुबन मेरा अधिका नाचे रे गिरधर की मुरलिया जे रे, रे गिरधर की मुरलियाबाजे रे मधुबन में राधिकाना चेरे पग में घूम नाचे रे दौलत छम छम कामने आ आ, आ। रंगे त्रिकटम चुम चुम चन चुम चुम च नांत क्रांता मधुबन राधिका नाचे मधुबन में राधिका नाचेरे मधुबन मेरा का सारे सनी दब मारे सनी दब मग मजु बन राधिका नाचे सनी दब मधमारे स निे गा निधसा मजुबन मेरा राधिका नाचे रे मधु बन में राधिका Dhir dhir ta ni ta dha re dim dim ta na na na Dhir dhir ta ni ta dha re dim dim ta na na na Dhir dhir ta ni ta dha re dim dim ta na na Dhir dhir ta ni ta dha re O de ta na dhir dhir ta na dhir dhir dhir dhir tum dhir धुमतिर गिड़ताे नादर दिर्ता नेता ओदे नादर दिर्ता नेता ओदे नादर दीर्ता नेता